गीता तत्वचिंतन दुर्योधन की मानसिकता भीष्म द्वारा शंखनाद तस्य संजयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सद विनद्योच्च शंखम दध्म प्रतापवान् तब कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह के समान गरज कर शंख बजाया दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से जो कहा उसका वर्णन कर संजय जब धित्राष्ट्र को बतलाते हैं कि युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ भीष्म तो दुर्योधन की बात सुन ही रहे थे वे उसकी कुंठा को पकड़ लेते हैं वे जान जाते हैं कि वास्तव में दुर्योधन अंदर ही अंदर पांडवों से डर रहा है भले वह शिखंडी का बहाना बताकर भीष्म की सब प्रकार से रक्षा करने की बात कह रहा है पर असल में वह भयभीत हो गया है फिर भीष्म यह भी देखते हैं कि दुर्योधन के इतना सब कहने पर भी द्रोणाचार्य ने प्रत्युत्तर में उसको बढ़ावा देते हुए कुछ न कहा बल्कि वे एक प्रकार से उदासीन भाव धारण करते हैं भीष्म ने सोचा कि इससे तो दुर्योधन का हृदय और भी बैठ जाएगा इसलिए वे उसके हर्ष को उत्पन्न करते हुए जोरों से सिंह के समान धाड़ मारकर अपना शंख फूकते हैं दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करना पड़ रहा है इसका तात्पर्य यह है कि उसका हर्ष गायब हो चुका है भीष्म कौरवों के सेनापति हैं उनका शंख फूकना यह दर्शाता है कि कौरव ही युद्ध का प्रारंभ करते हैं वैसे तो आक्रमणकारी पांडव थे और नियम के अनुसार उन्हें ही प्रथम शंख ध्वनि करनी थी पर वे चुप हैं शांति हैं और सोचते हैं कि अंत तक भी यदि किसी तरह समझौता हो जाए तो उत्तम है यह पांडवों की शांतिप्रिय नीति तथा कौरवों की आक्रामक नीति को प्रदर्शित करता है फिर संभवतः भीस्म यह सोचते हैं कि यदि और कुछ विलंब हुआ तो संभव है द्रोणाचार्य की उपेक्षा दुर्योधन के रहे सहे साहस को भी खत्म कर दे इसलिए वे युद्ध में और अधिक देर नहीं करना चाहते तभी तो वे सिंह गर्जन करते हुए संख फूक देते हैं सिंह गर्जन पांडवों को एक ललकार है चुनौती है तत शंखास् भैर्यश्च पणवाणोमुखा सहसैवाभ्या सशब्दस्तुमलोभवत सह तब शंख नगारे ढोल मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे अचानक ही एक साथ बज उठे वह आवाज़ बड़ी भयंकर हुई बाजों का बजाया जाना बजाया न जाकर अचानक बज उठना एक और हड़बड़ी सूचित करता है तो दूसरी ओर अमंगल यहाँ यह तो कहा कि आवाज़ बड़ी भयंकर हुई पर यह न कहा कि पांडवों पर उसका कोई प्रभाव पड़ा कौरव सदैव से आक्रामक रहे हैं महाभारत के युद्ध में भी भला वे क्यों न वैसा होते कौरवों की ओर से प्रथम शंखनाद उनके इसी स्वभाव की पुष्टि करता है